उचित और अनुचित तो मन के विचार है और ध्यान अमन की अवस्था है उचित अनुचित तो बाजार की बात है ध्यान तो अंतर यात्रा है उचित अनुचित तो व्यवहार है ध्यान तो अंतर दशा है लेकिन मैं तुम्हारा प्रश्न समझा तुम ये पूछ रहे हो कि ईश्वर प्राप्ति में कार्य नहीं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 100 डिग्री गर्मी कारण है जैसे ही कारण पूरा हुआ पानी को भाप बनना ही पड़ेगा लेकिन इसका एक अर्थ हुआ कि पानी गुलाम है 100 डिग्री तक तुमने गर्मी पैदा कर दी तो अब पानी मालिक नहीं है कि कह सके आज दिल नहीं कि आज भाप ना बनेंगे कि आज उमंग ही नहीं हो रही आज आकाश में उड़ने का इरादा ही नहीं फिर कभी देखेंगे क्या चित्त बहुत खिन्न है पानी कुछ भी न कह सकेगा पानी की कोई स्वतंत्रता नहीं है का सिद्धांत स्वतंत्रता का अंत है हत्या है जहां कार्यकारण का सिद्धांत लागू होता है वहां नियति है वहां भाग्य है ये पानी का भाग्य है कि उसे शौदगिरी पर भाव बनना ही पड़ेगा यह अपरिहार्य भाग्य है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 ध्यान करने के लिए एक निमित्त माना है ये तुम चकित हो जानकर उल्टी हो गई बात आमतौर से लोग सोचते हैं कि ध्यान कारण है परमात्मा कार्य ध्यान निमित्त है परमात्मा उसका लक्ष्य पतंजलि ने कहा है कि परमात्मा ध्यान करने में सिर्फ एक आलम्बन एक निमित्त कुछ लोग हैं जो बिना परमात्मा के ध्यान नहीं कर सकते चलो भाई मान लो परमात्मा को और ध्यान तो करो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 बढ़ गए पग किंतु सहसा और जिसके भीतर प्रेम जगा या जिसके भीतर प्रकाश जगा या जिससे नाद सुनाई पड़ा फिर उसके पैर सहसा बढ़ जाते फिर नहीं पकड़ता जिसके भीतर प्रेम जगा वो सब देता इसलिए तो गणित हिसाब बिठाने वाले लोग कहते हैं प्रेम अंधा होता कि जहां आंख वाले जाने से डरते हैं वहां प्रेम चला जाता जहां आंख वाले कहते हैं सावधान सावधान बचो झंझट में पड़ोगे वहां प्रेमी नाचता और गीत गुनगुनाता प्रवेश कर जाता इसलिए समझदार प्रेमी को अंधा कहते असलियत उल्टी ही समझदारों के सिवाय कोई और अंधा नहीं प्रेमी के पास ही आंख होती अगर प्रेम आंख नहीं है तो फिर और आंख कहां होगी पंत था मुझको अपरिचित मैं नहीं अब तक चली प्रेम की सखरी गली बढ़ गए पग किंतु सहसा और मन भी बढ़ गया लोकलिकों के सभी भ्रम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 बूंद में, में समुद्र समाना बूंद में समुद्र समा गया सीमा में असीम आ गया दृश्य में अदृश्य जो गोचर था उसके भीतर अगोचर खड़ा हो गए, समाधि का पहला अनुभव इस जगत का सर्वाधिक बहुमूल्य अनुभव है और फिर अनुभव पर अनुभव कमल पर कमल खिलते चले जाते फिर कोई अंत नहीं फिर पंतिबद्ध कमल खिलते चले जाते फिर ऐसा कभी होते ही नहीं कि समाधि के अनुभव कम पड़ते हो बढ़ते ही चले जाते इसलिए परमात्मा को आनंद कहा है कि उसका अनुभव कभी चुकता नहीं जीसस के जीवन में उल्लेख कि जब बपतिस्मा वाले जान ने जीसस को दीक्षा दी जीसस के गुरु थे जान ये भी एक अद्भुत आदमी था जान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 जिन्हें थोड़ी बूंदे लग गई थी वे इकट्ठे हुए होंगे जिन पर थोड़े रंग के छींटे पड़ गए थे वो इकट्ठे हुए होंगे जिन पर थोड़ी जान की गुलाल पड़ गई थी वो इकट्ठे हुए होंगे देखा होगा एक ज्योतिरपुं जैसे उतरा आकाश से और जीसस में समा गए और जान ने तत्क्षण कहा कि मेरा काम पूरा हुआ जिसके लिए मैं प्रतीक्षा कर रहा था वह आ गया अब मैं विदा हो सकता हूं वह समाधि का पहला अनुभव था जीसस के लिए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 झाक गई मेरे आंगन में झरी केवड़े की कुछ बुने किसी नवोड़ा के तनमन में लहर गई सतरंगी चूनर ज्यो तनवी के मृदुल गात पर उड़ाया ऊंची मुंडेर से मेरे आंगन श्वेत कबूतर मेरे हाथ रची मेहंदी और बगिया में बोराया फागुन मेरे कान बजी बंसी धुन घर आया मन चाह पाहुन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 आ रहे हैं समझ जाओ कि तैयार कर लो अपने को क्योंकि अतिथि को देखकर कर कोई प्रसन्नता होता नहीं पहले से खबर आ जाती तो तैयारी हो जाती गाली गालो जो देनी है दे लेते हैं लोग पत्नी को जो कहना होता कह लेती पति को जो कहना होता कह लेते तब तक आते आते शिष्टाचार वापिस लौटाता है एकदम से आ जाओ कौन जाने सच्ची बातें निकल जाएं कहना तो यही पड़ता है कि धन्यवाद कि आपको देख के बड़ा हृदय प्रफुल्लित हो रहा है यह मन की बात नहीं मन की बात कुछ और है ठीक यह है पश्चिम का रिवाज कि पहले खबर कर दो ताकि लोग तैयारी कर लें अपने हृदय मजबूत कर लें अब तो परमात्मा ही एकमात्र अतिथि बचा है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 समाधि में तुम्हारी मृत्यु हो जाती है, मरो हे जोगी मरो अहंकार मर जाता है तुम मिट जाते हो और परमात्मा हो जाता है इन तीन दिनों में हम निरंतर प्रयास करेंगे अंतस प्रवेश का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 अब ये जीवन और मृत्यु का सवाल है तो नीचे के हिस्से भी पुकारेंगे कि हवा चाहिए इस क्षण की स्थिति में जब कि पूरे प्राण हवा को मांगते हो तब आप अपने मन में ये संकल्प सतत दोहराएं कि मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूंगा उन क्षणों में जब आपके पूरे प्राण श्वास मांगते हो तब आप अपने मन में ये भाव दोहराते रहे की मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूंगा ये मेरा संकल्प है कि मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूंगा उस वक्त आपका मन ये दोहराता रहे उस वक्त आपके प्राण श्वास मांग रहे होंगे और आपका मन दोहराएगा जितनी गहराई तक प्राण कंपित होंगे उतनी गहराई तक आपका यह संकल्प प्रविष्ट हो जाएगा और अगर आपने पूरे प्राण कंपित हालत में इस वाक्य को दोहराया तो ये संकल्प प्रगाढ़ हो जाएगा प्रगाढ़ का मतलब यह है कि वो आपके अचेतन अनकॉन्सियस माइंड तक प्रविष्ट हो जाए इसे हम रोज ध्यान के पहले भी करेंगे और रात्रि में सोते समय भी आप इसे करके सोएंगे इसे करेंगे